श्री प्रेम प्राप्त नम ग्रंथ की जय श्रीताय गौर हरी श्री शुगोविंद जय जय गो जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल महारमण हरि गोविंद जय जय मम हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरि हरि जय जय जय ओ नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय जयति पराश सत्यवती नवलक्षण नम नमः हम शी गुरु श्री ंदे श्रीचे वंदेहुरोपकम श्रीगुर वैष्णवाम सात तब तब थाम्ट, थाम्ट, तब देवों। श्री कृष्ण श्रीराधा क्षम बंदेक कृष्ण विरस्ति वंदेष्णपी काम श्रीखंडम लहरी दिव्याज मतन्वते नारायण नमस्कृत्य नरम चुनोत्तम देवी सरस्वती व्या तपो जयंती तो सनातन देव दुर्गति श्री यावनास श्रीजीवेन्दया सर प्रथम थम सब लोग दीक्षा देखनी पड़ी बस आगे कोई आया नहीं वो पता होगा सब लोग यहाँ आप लोग कृपा मिले बस यही प्रार्थना है अपराध की दीक्षा परम मंगल श्री प्रेम पतनम पूर्व प्रसंग में ये थे कि हमारे वृंदावन करहारी श्रीमंत मोहन रास बिहारी रस्कोत्त रसको में सर्वश्रेष्ठ श्री रसकोत्तन से ये नामकरण कभी को श्री श्यामचंदर ने ही प्रदान किया किशोर जी ने प्रदान किया उसका एक संकेत भी यहां पर उन्होंने दिया कभी उन्होंने एक पद का निर्माण किया कि रसकोत्तन सो हरे जयगी की जय हो और इस पद का इस श्लोक का निर्माण करके कभी ने को समर्पित किया और स्वप्न में दर्शन कर रहे हैं कि शिव प्रिया जी कह रही है तुम तुमको रसकोत्तंस कहने वाला ये रस्कोत्तंस आ गया है तो इस तरह से कवि को तो श्री प्रिया जी ने स्वामी जी ने रसोत्तंस ये नाम दिया पर कभी संतुष्ट नहीं है श्यामचंदर से।, से तो कभी बड़े मन में दुखी हो रहे हैं कि लोग प्रिया जी ने मुझे अपना नहीं कहा श्यामचंद्र का कह कहा और श्यामचंदर के चरण दासी के द्वारा वो वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी जो वस्तु की प्राप्ति श्री राधिका चरण दासी के द्वारा प्राप्त होती है इसलिए कृष्ण स्नेहा जो सखी है वो बनना कोई नहीं चाहता सब राधिका स्नेहाधिका सखी ही बनना चाहती है या समस्नेहा सखी ही बनना चाहती सखी तीव्रता के कुछ सखी है कृष्ण स्नेहा कुछ सखी है जो किल दोनों से प्रीति करती है। पंद दोनों से प्रीति करते हुए भी में तोला जाए तो इनकी श्री प्रियाजू के प्रति जो प्रीति है वो कुछ अधिक है श्याम सुंदर के प्रति प्रीति उतनी अधिक नहीं होती भरे समस्नेहांत फिर भी तराजू का पल्ला प्रिया जी की ओर झुका हुआ रहता है तीसरी सखी है जो के राधिका स्नेहा देखा है ये सखी बनना सब चाहते और श्री राधिका में मेरी प्रीति हो किशोरी जी मुझे अपना करके रखे वहां पर जैसा रस की प्राप्ति होती है वैसी रस की प्राप्ति और कोई दूसरे स्थान पर प्राप्ति नहीं होती तो श्री प्रिया जी ने ये कह दिया कि श्याम सुंदर से जो तुम्हारा रस्पो तल से आ गया तो बड़ा दुख हो रहा है यहां सुख की बात भी दुख की बात हो गई कि प्रिया जी ने हाल मुझे अपना करके नहीं माना और श्याम सुंदर का करके मुझे मांग रही है तो श्याम सुंदर का करने पर उतना सुख नहीं होगा मैं श्याम सुंदर का बन जाऊं इसमें सुख नहीं है मैं प्रिया जी की दासी बनू उनकी मंजूरी बदलू इस बात में ही ज्यादा सुख रहे तो दुख की स्थिति ऐसी होती है कि दुख में अपनी गोपनीय बात भी कहीं मुख से निकल जा रही अनुभव कभी कहना नहीं चाहिए सुख पायो कहू और राख्यो उसमें सा सो िये नहीं कोट मरे पचहा किसी को बड़ी कठिनाई से एक बूद सुख मिले बड़े साधन, बड़ी कृपा के बाद में एक बूद अमृत मिला और यदि वो ये चाहे कि इस बूंद को घुस के ढेर में मैं डाल दू और फिर घुस को कूट करके और उसमें से निचोड़ करके और उस दूध को वापस शीशी में भर दूंगा तो भर नहीं सकता तो वो कह यदि सा, तो एक बूद जो सुख मिला तभी कोई स्फूर्ति हुई के आशी प्रिया जी लाल लीला में इस दासी को तो भी कोई स्थान प्रदान कर रहे हैं कभी एक अनुभूति हुई तो उसे छपा के रखना चाहिए महामनोभव भाव भूल भाष ही कोई महामनोभव श्री प्रियालाल की एक छवि और उस मनोभव का उस कामदेव का भास मनो भास क्या है तो कोई प्रियालाल प्रिया इनकी अष्ट जो विभिन्न विलास उनका एक झलक कभी भाग्य से किसी को दीख जाए तो महामनोभव कामदेव का जो भाष्य है कामदेव मान का जो प्रेम वो उसका भाष्य भाष्य जो है वो प्रियालाल इनका परस्पर आ, ये जो कामदेव के भाष्य है भाष्य है उनको महामनोभाष भूल जिन देव शठ ही कभी भी किसी शत को नहीं देना चाहिए शत का मतलब है कि जिसके हृदय में अपने सुख की भावना है निज सुख की प्रभावना है कि श्याम सु की सेवा करके उनसे मैं अपना सुख प्राप्त कर लू ये यदि भावना है तो ऐसे शठ को मत दो श्री प्रियालाल का जो नृत्य विहार सुख है वह शठ जनों के लिए नहीं है स्वार्थी कामी जनों के लिए नहीं है जिनमें तत्सुखी भाव है उनके लिए ही उस स्वरत सुख का रसकों ने वर्णन किया तो महामनोभाव भाव भाष महामोभाव का जो भाष्य है उसे भूल जनदेह को, उसको सट को देने की जरूरत नहीं है जो शांत से अपना सुख चाहता है, उसको देने की जरूरत नहीं है। तो उस लीला में अपनी जो स्फूर्ति प्राप्त हो रही है लीला में जो कृपा प्राप्त हो रही है उस कृपा को तो छिपा के रखा जाता है उसको वर्णन नहीं किया जाता है वो परम गोपनीय है और जैसे तलवार को सदा म्यान में छिपा करके ही रखा जाता है आवश्यकता पड़ने पर ही उसको निकाला जाता है फिर से उसको छिपा करके रख दिया जाता है ऐसे ही निज भाव को कभी वो प्रकट हो जाए तो हो जाए उसको छिपा करके ही रखा जाता है तो महाम चिंत शक्री गुर परम प्रेम प्रकाश आस पद बास चहो यदि परम प्रेम का प्रकाश चाहते हो और में में चाहते हो पद श्री प्रिया जी के चरणों में निवास करना चाहते हो तो इस महामोह के भाष्य का आंद चुंबन विलास इन सब का प्रेम में विलास विवाद आदि जो भाष्य है उन भाष्य का वर्णन मत करना उनको छुपा करके ही रखना परंतु बिना रह नहीं सकते अतः ही है अतः उपकार कहीं जिए, भले गोपनीय है परंतु गोपनीय होने पर भी दो तो व्यवस्था है एक तो सखी वर्णन किए बिना रह नहीं सकती है उसका स्वभाव है तो उसने जो अनुभव किया है आनंद को बांटे बिना नहीं ले सकते अंतरंग जनों के बीच में उसकी चर्चा कहीं ना कहीं करनी पड़ती है इसलिए ये परम गोपनीय होने पर भी इस रस का तो सुनता ही होते है। उपकार तासों जिए इसका खूब गायन भी करना चाहिए एक और तो ये कहा नहीं है। ये इसको छिपा करके रखो और दूसरी ओर उन्ही रसकों की बारी है कि रसन कहा जिए किसी का गायन करके जीते हैं इसलिए ऐसा करके विचार करके है विचार बैठ जाना कि अरे ये गोपनी है इसकी तो चर्चा ही मत करो ये तो अस्पृश्य समझ करके उसको छोड़ देना ऐसा उचित नहीं है श्री कृष्ण प्रेम की एक विशेषता है कि वह चित्त को शुद्ध भी करता है और चित्त को आनंद भी प्रदान करता है जैसे सूर्य का उदय होने पर अंधकार भी छटता है और प्रकाश की भी प्राप्ति होती है अंधकार का छटना और प्रकाश की प्राप्ति दोनों एक साथ होती है इसी प्रकार मलन चित्त है तो मलन चित्त की कृष्ण लीला का गायन करने पर मलिनता भी दूर होती है साथ ही साथ में रस की भी प्राप्ति होती है इसलिए रस को अस्पृश्य समझने की जरूरत नहीं है सावधान होने की जरूरत है कि कहीं सठता नहीं आ जाए शा का तात्पर्य है अपना सुख ये अपना सुख कहीं नहीं आ जाए ये तो विचार रखना चाहिए परंतु तो ये जो रस है ये रस ही होते जनों करते -करते को जीना चाहिए महावाणी सेवा सेवा अंत में प्रस्तुति में ये बात कही गई कि इस रस को यद्यपि ये जो प्रियालाल का विलास सुख है वह वहनी तलवार की धार है इसे डरना चाहिए गोपनीय रखना चाहिए परंतु गोपनीय रखने का तात्पर्य नहीं है कि प्रोण नहीं हो इसके द्वारा इसका गायन करने पर साधकों परम कल्याण की प्राप्ति होती ही है इसलिए अष्टयाम सेवाद सुख अहल महल की बात कछु अलभ ता ही न रहे साध सो साक्षात् महावाणी जी में कह रही हैं कि अष्टयाम सेवा जो सुख अष्टयांग सेवा सुख और इसमें अहल महल की बात महल का तात्पर्य है श्री क्रियालाल के अंग की शोभा का बका अहलमहल का तात्पर्य श्री अंग की शोभा एक है श्रीनावल कुंज दूसरी है अहल महल तीसरा है लड़नड़ी कुंज ये तीन श्री तीन प्रकार की नुकुंज जहां पर में ही श्री प्रियालाल का होगा इसलिए प्रियालावन की को सबसे पहले की जाएगी वंदनावन कोई अलग वस्तु नहीं है वृंदावन प्रियालाल का श्रीअंग है और श्रीअंग में स्वर्ण में श्री शाम का ये विलास है इसलिए सबसे पहले धाम का वर्णन है शोभ चिंतन में में चित्त में भगवान का स्मरण है जबकि रसिदन श्रीमद धाम के भीतर प्रियालाल का चिंतन करेंगे वहां चित्त में ध्यान नहीं है पहले वृंदावन को मन में ले जाओ मन वृंदावन में फिर प्रियालाल का ध्यान करो परंतु ध्यान होगा वृंदावन को वृंदावन के अतिरिक्त कहीं दूसरे के ध्यान नहीं होगा तो सबसे पहले तो श्री वृंदावन फिर श्री वृंदावन के बाद में फिर अहल का मतलब है श्री प्रियालाल इनकी सर्वांग शोभा का करेंगे और फिर लड़ लड़ी में श्री प्रियालाल एक दूसरे का लाल लात लाते जहां विराजमान है वो लड़लड़ी कुंज लड़लड़ी कुंज आहमहल और श्री श्री कुंज ये तीनों शुनावन के जो सोम इनके बिना रस का विस्तार नहीं होगा तो अष्टयाम सेवाज अष्टिया की बात श्री श्रीरंग की जो बात जहां पर अहल जो चलेगी वो किन की चलेगी किशोरी जी की श्याम सुंदर से सखी साक्षी कह रही है कि श्याम सुंदर सब चाने की जरूरत नहीं है ये सब राइस तुम्हारा तो ही है तो सीले सीले चले पर सीधे सीधे चल जाओ यहां पर सीधे सीधे आने की जरूरत है क्योंकि धागा कितना भी मूल्यवान से मूल्यवान क्यों न हो जब तक सुई के नाके में होकर के वो नहीं निकलेगा तब तक धागा काम में नहीं आ सकता धागा कोई कितना भी मूल्यवान बना ले परंतु धागा काम करेगा तभी जबकि सुई के नाके में होकर के वो निकता है ऐसे ही श्री प्रिया जी के आन ग्रहण करके लाल जी किस होश में हो कहा घूम रहे हो कहा चक्कर लगा रहे हो नाके में होकर के निकलना पड़ेगा श्री प्रिया जी के अनुगत्य को ग्रहण करना पड़ेगा अनुमत्य को ग्रहण करोगे तब तुम्हारे रस का विस्तार होगा तुम्हारे रस की प्रती होगी और यदि श्री प्रिया जी की आदेश उस आदेश का पालन नहीं किया प्रिया जी के अहल का पालन नहीं किया माने आदेश यहां पर जो आल चलेगा वो किसका चलेगा स्वामी जी का वो चलेगा स्वामी जी का चलेगा उनका ये आदेश यदि नहीं किया तो तोड़े दीखें श्यामचंद्र की जितने भी चेष्टा है बेसाब हास्य को उत्पन्न करने वाले दिखेंगे दिखेंगे इसलिए तनिक बनने की जरूरत नहीं है सूधे सूधे चले आओ नाके में से धागे को निकालने के लिए अनिवार्य है कि धागे को कहीं पटकर करके बिल्कुल सीधा कर लिया जाए तेरा मेला होगा तो नाके में घुसेगा नहीं नाके में होकर के वो जाएगा नहीं और नाके में होकर के नहीं जाएगा तो धागा काम में नहीं आ सकता है तो उस धागे से कोई चित्रकारी नहीं की जा सकती है एम्ब्रॉयडरी उसके बिना नहीं की जा सकती है जब तक वो धागा सुई के नाके में होकर नहीं निकला है तब तक, तक उसके द्वारा रचना नहीं की जा सकती है एम्ब्रॉयडरी नहीं की जा सकती है इसी प्रकार श्री किशोरी जी के आनवत्ति को यदि ग्रहण किया जाएगा राधा दास को ग्रहण किया जाएगा तभी श्री श्याम की परम परम शोभा होगी और यदि आनवत्ति को ग्रहण किया है श्याम अपनी ऐठ लेकर के मैं को ये तो ना। फिर रस का विस्तार वहां पर होगा उसके लिए नायक बनना पड़ेगा बैठक स्वामी जी उस समय स्वाधीन भक्तता होकर के विराजमान होंगे आप अनुकूल नायक होंगे तब रस का विस्तार होगा इसलिए अष्टयाम सेवादेश पूरे अष्टयाम में जितना भी सेवा सुख है और सेवा सुख में हर जगह महल की बात श्रीअंग जो है उनकी ही बात है श्री प्रिया के श्रीअंग में श्याम के श्रीअंग में प्रिया प्रिया के श्रीअंग में शाम किशोरी जो आप दोनों अहल महल में विलास करते हुए श्रीअंग रूपी श्री महल में विलास करते हुए प्रिया के आदेश रूपी महल में विलास करते हुए विराजमान हो रहे हैं अतः खीगण यही कहती है श्याम सुंदर बस बड़े जाने की जरूरत नहीं है बस सूधे सूधे चले आओ ये जितना भी वैभव है ये वैभव तुम्हारा ही तो है तुम्हारे लिए ही है वैभव पूरा विस्तार करके हम सब सखियों ने सजा करके रखा है और इस वैभव की प्राप्ति होगी तभी जबकि श्री किशोरी जी के आम अब किशोरी का अंगत ग्रहण किया गया है और यदि श्याम सुंदर अलग अलग चले नायक होकर चले तो रसिक को सुख नहीं आएगा इसलिए श्री रसको जी अत्यंत अत्यंत दुखी है कि हाय हम जो पद चाह रहे थे वो पद मिला नहीं हमारा जो परम अभिष्ट था कि श्री राधिका चरण दास से ग्रहण करके हो परंतु श्री किशोरी ने अपना करके मुझे नहीं माना है कह रही है कि शांतदा तुम्हारा ये रसपो तो मुझे अपना करके नहीं माना इसलिए मन में दुख पा रही है और जब दुख पा रहे हैं तो उस समय गोतमी बात भी मुख से निकल तो अपने अनुभव को कोई भी कहना नहीं चाहता है क्योंकि तो दूदक वह सुख पाई और राखियो हु यदि एक दूध मात्र बड़े कठिन से कोई सुख मिला और उस सुख को यदि कोई में डाल दे और फिर ये कहे कि धुस को कूट करके वापस उसको अतर की शीशी में मैं भर रख रखूंगा तो वो दोबारा मिलेगा नहीं सो सुख पही नहीं कोट बड़े कच छान करोड़ों जन है वो फिर हार करके मर जाएंगे वह सुख मिलेगा नहीं इसलिए में भी गया कि अनुभव को सदा सदा कर के रखे कैसे छिपा के रखे उसके लिए दृष्टांत दे दिया कि निज मात्र जाल की तरह से छिपा के रखे इससे बढ़कर के को और कोई उत्मा नहीं हो सकती निज मात्र जार की तरह से उसको छुपा करके रखे अन्य अपनी ही जात के ऊपर पश्चिमवाचक चिन्हित है वो तो इतना छुपा करके रखे निज अनुभव को ये रस्तों ने बात कही तो उसका तात्पर्य ये नहीं है कि तो उस बात को कहा नहीं जाएगा वो जो खाया है वो तो डकार आ ही जाएगी वो तो कहीं न कहीं प्रकट हो ही जाएगा इसलिए ही है कार तासों कार जीए। इसका गायन किए बिना रह नहीं सकते परंतु तो दो चीज से सर्वदा सावधान एक तो अनधिकारी के सामने उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि तो वो रस को बिगाड़े और दूसरी बात ये कि उसके द्वारा अपने प्रतिष्ठा के लिए उसका एनकैशमेंट लिया जब हम सिद्ध हैं हमको तो लीला की स्पूर्ति होती है ये प्रचार कर दिया तो फिर कहीं फिर वो लीला कभी सामने आई नहीं तो अनाधिकारी के पास में लीला का वर्णन करने पर अनधिकारी उसको लौकिक करके देखेगा अपना भी नुकसान करेगा और जिसके सामने वर्णन करेगा उसका भी नुकसान हो जाएगा आगे आज विस्तार करेगा तो उसका भी नुकसान हो जाएगा उसको लौकिक करके मान लेगा और लाल पूजा प्रतिष्ठा के लिए जो उसका प्रयोग कर लिया गया तो फिर वह रस समाप्त तो हो जाएगा इसलिए अपने रस को रसिक जन सदा छिपा करके ही रखते हैं और संवाद में उनका वह कहीं प्रकट हो जाए विशेष रूप से की ये जो उनके उनके अपने अनुभव, उसका वे नहीं करते, प्रिया लाल के के या उनके के में उनका रस है, एक बात ये एक और गंभीर बात है कि वे कभी इस रस की व्याख्या करने के लिए नहीं बैठेंगे अलग से उसका व्याख्या करने के लिए नहीं बैठेगी परंतु तो संवाद में वो रस प्रकट हो जाएगा केनमाल के पूरे केनमाल जी के पूरे प्रसंग को देख लेते तो वहां पर जैसे संवाद के द्वारा रस प्रकट हुआ है वर्णन के द्वारा केनमाल केनमाल की पूरी संभाग रूप ऐसे ही सहज सुख में श्री महावाणी जी में जैसा रस प्रकट होता है संवाद के माध्यम से वैसा वर्णन के माध्यम से श्री विद्ध महाव ने प्रिया लाल के संवाद में जैसा रस प्रकट होता है वैसा वर्णन में रस प्रकट नहीं होता है तो जहां लीला का वर्णन किया जा रहा है जहां संवाद है उन संवाद में वह रस अपने आप झलक पड़ता है यह एक रस की अपूर्व तो संवादी संवाद में जहा वो जो रस वो रस श्री रस्पोत्तं जी ने जी ने कहा मुख से ये भी कह है, तो रहे हैं कि मैं श्री राधिकाचरण दास को चाहता हूँ पर संवाद के माध्यम से जो प्रकट होता है ये बात डायलॉग्स में माध्यम से जब प्रकट होती है तो वो अत्यंत होकर के है। तो बहुत सारे बहुत सारे इस में कहीं अपने आप सामने प्रकट हो जाते हैं जैसे एक सिद्धांत के रसिक अपने अनुभव का वर्णन नहीं करते हैं परंतु दुख की स्थिति में सखियों के साथ में संवाद करने पर भी प्रकट हो जाता है। एक दूसरी बात कि किसी भी को जो उनको लीला में, हुई है और लीला में अपनी जो स्फूर्ति है अपनी स्थिति है उस लीला की स्फूर्ति को वे बड़े छपा करके रखते हैं क्योंकि बड़े कठिन से अमृत की एक बूद मिली है और यदि उसको उसमें सांध दिया जाए उसमें सांधने का मतलब है अनधिकारी के सामने कह दिया जाए तो उसको बिगाड़ देगा सोख उसके उसके रस को, उसके रस को, का सौ और उसमें सामने का दूसरा अर्थ हुआ कि यदि उस रस को वर्णन करके यदि किसी ने लाल पूजा प्रतिष्ठा कमाना चाहा, उस अनुभूति का चाहा, तो कहा फिर उसको वो अनुभूति जिंदगी में कभी प्राप्त नहीं हो सकती है इसलिए उसको परिवर्तन पर छिपा करके ही रस को उस अनुभूति को रखना पर की दशा में आवेश में वो अनुभूति कभी सामने प्रकट हो जाती है उसमें कोई दोष लग जाएगा सो बात भी नहीं है क्योंकि एक तीसरा सिद्धांत यहाँ पर प्रकट हो रहा है सखी का एक स्वभाव है कि वह आवेश में वर्णन किए बिना रह नहीं सकती है वह उस रस्ता वर्णन किए बिना रह नहीं सकती है क्योंकि कहने सुनने से ही परम परम सुख की प्राप्ति होती है सुख की वृद्धि होती है और जितनी कृपा मिली वो कृपा भी कोई कम नहीं है उस कृपा को प्राप्त करके और कृपा की अभिलाषा तो करनी चाहिए परंतु तो संसार के लिए कभी भी जीतना नहीं चाहिए कृपा और मैंने इसके लिए तो जीतना चाहिए रोना चाहिए परंतु तो और किसी दूसरी वस्तु के लिए जीतने की जरूरत नहीं है अर्थात रोने की जरूरत नहीं है तो रसिक कह रहे थे कि बृंदावन में रहे तो दो तीन चीज अपनाए एक तो को अपना रहे, रहे हुए रहने की नहीं है, प्रसन्न होकर के कि आह जी बड़ी कृपा की है कि मुझे अपने चरणों में इतने दिन तक रहने का अवसर दिया तो बृन्दांग प्रसन्न होकर के रहे रोते हुए झीकते हुए दुखी होते हुए क्या वहां पर थे इतना कमाल लेते इतना कर लेते वहां पर हमारे ये जब रोक था पर तो कुछ भी नहीं है मांगते ऐसा विचार नहीं करना चाहिए ये विचार करना चाहिए ने बड़ी कृपा की है कि मुझे अपने चरणार्थियों पर स्थान दिया एक तो पहली बात बृंडार रहे झीकते हुए नहीं रहे फिर दूसरी बात अल्प भूले अपनी आवश्यकताओं को साथ सीमित करते हुए अल्प अल्प भोजन भोजन भोजन का मतलब माने सारी जितनी भी अपनी है। उनको अल्प करते हुए ही रहे बहुत ज्यादा लग्जूरियस और कंफर्टेबल उनमें ज्यादा उलझने की जरूरत तो नहीं है जितना जरूरत है उतना ठीक है भोजन में अनुकूल हो वो ठीक है परंतु लग्जरियस में उलझने की जरूरत नहीं है अल्पभोजन तो झीकते हुए रहना नहीं है अल्प भोजन करना है अपना जो अनुभूति है उस अनुभूति को छिपा के रखना है उसको न तो सठ को देना है और न उससे लाभ पूजा प्रतिष्ठा कमानी इसलिए अपने भावों को छिपा के रखना चाहिए परंतु संवाद के माध्यम से ही चौथी बार संवाद के माध्यम से ही निज जो अनुभूति है वह अनुभूति सदा प्रकट होती है परंतु अनुभूति प्रकट होने पर भी पांचवी जो बात वो ये कि सर्वदा जनों का आश्रय और कृपा इन दो तो वस्तुओं को अपनाना कि कृपा के कारण ये वस्तु मिली और गुरु जनों का आश्रय कहीं छूट न जाए इस कृपा के द्वारा इस वस्तु को साधक अपना करके रहे तो ये बस को अपना करके साधक चले परंतु उसे रस का निरंतर निरंतर उसे कहीं कायन तो संवाद को तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वही जीवन का परप्रम लक्ष्य है भोपी, भोपी कह करके कहीं उसको छोड़ देना ये भी उचित तो वही तो वंचित रह जाएगी वहीं के वहीं रह जाएंगे आगे बढ़ नहीं पाएंगे ऐसी स्थिति में भजन का जो क्रम है वो कहीं होना चाहिए व अग्रगामी होना चाहिए वो कहीं ऐसा न हो कि जड़ता को तो प्राप्त करके एक जगह ही के ऐसा भी नहीं होना चाहिए भजन का क्रम जड़कर निरंतर बढ़ना ही चाहिए उसमें अनुभूति भी निरंतर बढ़नी ही चाहिए तो इसीलिए श्री रसको जी ने गोपनीय बात को भी आवेश में आकर के इसीलिए कहीं हृदय की गोपनीय बात जैसी संवाद में प्रकट होती है वैसी कहीं गोपनीयूबी के प्रकट नहीं होती है चाहे के संवाद हो उनमें जैसा प्रेम प्रकट होता है वैसे प्रेम की व्याख्या करने में प्रेम प्रकट नहीं हो सकता है उसका जैसा क्रियात्मक रूप जैसा संवाद में सामने आता है प्रेम का वैसा विवेचनात्मक स्वरूप पर ठीक है सिद्धांत समझने का समझ में आता है वैसा कहीं दूसरी दूसरे समझ में नहीं आता तो विवरण के माध्यम से डिस्क्रिप्शन के माध्यम से वस्तु तो उतनी समझ में नहीं आती है जैसा कि कहीं संवाद के माध्यम से समझ में आता है। इससे रसिक जनों की जो गोपनीय मनस्थिति है वह मनस्थिति उनके, में, में, उनके संवाद में कहीं प्रकट हो जाती है क्योंकि डकार आती है तो जो पेट में खाया है उसकी गंध आ जाती है जबकि उल्टी करने पर बमन करने पर कहीं बिगड़ने का भय रहता है पर डकार तो में बिगड़ने का भय दे लेता है इसीलिए संवाद में जो बात सामने प्रकट होती है वह अपनी प्रशंसा अपनी अनुभूति को बढ़ाने में और अपनी श्रद्धाई दिखाने के चक्कर में जहां डिस्क्रिप्शन में बर्णन आएगी वहां पर वो बात सामने नहीं आएगी प्रार्थना करें। अब आगे एक तो अन्य सखी कांतसे धन्यास्त्रिया रोषामर्ष विषाद्वा अभी अभी एक बात कही थी वो बात कही थी कि महा भास शतों के सामने श्री महामनोभवेल की प्रेम की जो दिव्यात दिप्य लीला है उस दिव्यात दिप्य लीला के डिस्क्रिप्शन को उनका भाष्य भाष्य माने आलिंगन चुम्बन परम प्रेम विलास विवर्थ इत्यादि का वर्णन सठजनों के आगे कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वे उसके द्वारा प्रेम की महिमा को तो समझेंगे नहीं वे अपने हृदय की सप्रेश डिजायर्स जो दमित वासनाएं हैं उन दमित वासनाओं का उन्नयन करेंगे सबलिनेशन करेंगे परंतु श्री कृष्ण भक्ति भावनाओं का उन्नयन नहीं है सब्लिमेशन नहीं है वह ट्रांसीडेंटल कृष्ण प्रेम चिन्हय है वह दमित वासनाओं का उन्नयन नहीं है बहुत बड़ा सिद्धांत है और बड़ी भ्राम है कि भक्ति के द्वारा कहीं अपनी दमित वासनाओं को उन्नयन करने का प्रयास किया जा रहा जाता है या एक सिद्धांत फ्रायड नाम के एक मनोविज्ञानिक ने प्रकट किया कि हर हर जगह वही कहीं के माध्यम से वह काव्य काव्य के के माध्यम माध्यम से से अपने हृदय की जो हैं उनको या चित्रकारी के माध्यम से या कहीं वे मूर्त कला के माध्यम से अपने हृदय का जो नंगापन है उस विलासता को वे कहीं प्रकट करते हैं परंतु तो ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत तत्वता रस के अनुभूप बिल्कुल भी नहीं रस चिन्मय वस्तु है पहले मन की जितनी भी बास्ता है उन सबों को निकाल करके कूड़ा कर बाहर फेंक दिया गया उसको तो जला दिया गया साथ भी किया गया तो उसको जला दिया गया और में जो वस्तु है वही हृदय में आ रही है तो यह एक सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भक्ति चिन्मय है वह का डिजायशन नहीं है वह दमित वास्ताओं का उन्नयन नहीं वो ऐसा कभी नहीं है कि आके आगे के कभी बूझ हैं तो कविता ना तो राधा कृष्ण सुमेर हंगा बहानो है हम तो अपने हृदय की वासनाओं को खूब उगाल करके रखते नाम देखेंगे राधा कृष्ण प्रयास किया गया तो उसकी निंदा हो कि अपने हृदय की वासना को राधा कृष्ण के नाम से कहीं निज वासनाओं को प्रकट किया जाए तो वो बिल्कुल गलत है ऐसा जो काव्य है वो कभी भी स्थायी होकर के चला नहीं ऐसा जो काव्य है वो कभी भी रसकों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाला नहीं हुआ जो चिन्ह है इसलिए रसकों के जीवन को यदि देखा जाए तो उनका जो जितना ज्यादा व्यरक्त वो उतना ही रसिक व्यावहारिक जीवन में जहां प्रकृति संभाषण करने वाले को श्रीमंत महाप्रभु श्री छोटे हरदास को आप त्याग कर देते सन्यासी होकर के तुमने स्त्री के साथ में वार्तालाप की जाओ हम तुमको साथ में रखते हैं परंतु वे ही महाप्रभु कितने डूब रहे हैं रस में आश्चली शिवा मा पालिष्ठ मादर्म कर तो जो जितना डूबा हुआ है रस जनों को देखे उनके पास में एक तमाल की लकड़ी तो गोपींदी कर बस इससे ज्यादा कोई संपत्ति नहीं कितना कि मैं जीवन वैराग्य तो तो में कितने जीवन परंतु ही में चिन्मय भाव जितना है वह उतना रस का वर्णन करते हुए विराजमान है यदि चिन्मयता का भाव नहीं है और कोई अपने भावों को राधा कृष्ण के नाम से केवल चाहता है अपनी कविता वो गलती उसकी कविता बिकेगी नहीं रसको के बीच में ऐसे जन की कभी भी बिकी नहीं और उस करता को कह दिया ना कुछ भजन किया नहीं है कभी किया नहीं है और गुप्न जी की बात करने लगा भगवान रसपो ने धक्का देकर के निकाल दिया ऐसे व्यक्ति कभी जाओ अपनी कविता को किसी दरबार में सुनो, सुनाओ रस जलों के सुनने की वस्तु नहीं तो ये रसों की एक स्थिति रही तो ये तो प्रसंग अंतर की बात हुई यहां पर चल रहा है कि सुख ही दुख की बात है तो इसमें एक प्रसंग आ गया कि कभी सखी गण आपस में विराजमान हुए अब सखीगणों में यदि कोई तक सखी है वो तो सर्वदा सर्वदा उसमें कभी निज मिल मिलन की भावना होगी ही नहीं श्यादर के साथ सखी कभी श्याम सुंदर के साथ में मिलना कभी चाहिए नहीं, मिल मिलन की भावना होगी नहीं मंजिल तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी परंतु तो सखी जन की चर्चा करते समय कोई ये कहे कि पीतई अन्य सखी जनई अपने समम कांत से कि के सखीगण उस समय श्याम सुंदर की रूप अमृत का वर्णन कर रही है सखीगण श्याम सुंदर के रूपामृत का वर्णन कर रही और रूपामृत का वर्णन करते समय किसी कच्ची सखी पक्की सखी की बात नहीं कर रही किसी कच्ची सखी में श्याम सुंदर का रूपांत का पालन करते समय निज भोग की इच्छा आ जाए तो यूथेश्वरी तुरंत समझ जाती है यूथेश्वरी को वो अच्छा नहीं लगता है उसके लिए एक बहुत घृणित उपमा दिन उस समय सखी को तो फिर कैसे समझती है जो निज सुख के कारण यदि कोई स्त्री स्त्री कहना चाहिए उसको कोई स्त्री, कोई कामिनी सुख के कारण श्याम सुंदर की रूप माधुरी का वर्णन करती है तो युद्धेश्वरी को यह लगता है कि जैसे ये अपना श्रृंगार कर रही है अत्यंत घनित गणित वस्तु से कहने में भी संकोचता है कि जैसे कोई अपना कर कर दे उल्टी कर दे उल्टी उल्टी और उस उल्टी से जैसे कोई अपना करे श्रृंगार लगे ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि के द्वारा उल्टी की गई बवन उल्टी उस उल्टी के द्वारा जैसे कोई अपना श्रृंगार करे वो घृणित हो जाती है ऐसे ही यदि बड़े हारी बड़े हरी एक माने समझाने के लिए पर उत्तम प्रकार से बात को तो बैठाया गया है हृदय में कि यदि किसी किसी स्त्री में श्याम सुंदर का दर्शन करके अपने सुख का अभिलाषा का अंश मात्र भी है और उस अभिलाषा का वर्णन करते हुए श्याम सुंदर की रूप माधुरी का वह गायन करती है मुझे सुख के लिए वह का गायन करती है तो के को ऐसा लगेगा जैसे कि यह से अपना श्रृंगार है, और वो कहीं जुगुसा घर उत्पन्न करने वाला ही होगा वह वर्णन करने वाला नहीं होगा जबकि श्री ललता विशाखा जैसी जो सकी वे कभी श्याम सुंदर के रूप का दर्शन करके निज सुख नहीं चाह रही है वे श्री किशोरी जी के सामने श्याम सुंदर के श्री अंग की रूप की एक एक बारीकी का वन करेंगे तो बारीकी का वर्णन करते हुए भी उनकी अभिलाषा क्या है कि श्री प्रिया के हृदय में प्रेम को उत्पन्न करके किसी तरह से प्रिया को श्याम सुंदर के साथ में मिला तो सखी की जो अभिलाषा है वो श्री अपनी युथेश्वरी श्री श्री नुकुंजेश्वरी विष्णानंद श्री राशेश्वरी उनके प्रेम को बढ़ाना यदि कोई सखी श्याम सुंदर की रूप माधुरी का वर्णन करके निज काम को पूर्ण करना चाहे निज अभिलाषा को पूर्ण करना चाहे तो युथेश्वरी को वो अभिलाषा अच्छी नहीं लगेगी स्वाभाविक बात है युथेश्वरी में तो ये लगेगा ये तो मेरी स्वतंत्र बनना चाह रही है साथ साथ समझाने के, के लिए कह रही है ऐसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए परंतु तो समझाने के, के लिए कहना पड़ेगा कि ये लगेगा ये तो मेरे कंप्यूशन में आ रही है और प्रेम है नहीं इसमें या अपने काम को पूर्ण करना चाह रही मिर्ज काम को पूर्ण करना चाह रही तो वहां पर सेवा नहीं होगी बल्कि वहां पर अपराध इसलिए यदि कोई ये कहे कि राधे राधे शाम मिला दे तो कहां का कौन सा सिद्धांत लिया हाथ जोड़ है ऐसे वो तुम सामने जी की सेवा करना चाह रहे हो तो कि उनसे कंप्यशन करके उल्टा अपराध करना चाह रहे हो होना यह चाहिए कि श्री प्रिया को शाम सुनने से मिलाना है श्याम सु से स्वयं मिलकर करके अपनी दमित कामनाओं को यदि कोई उन्नयन कर रहा है सप्लिमेशन कर रहा है तो वो कभी भी उचित नहीं है पर इस सटनिटी है सर्टलिटी है इसमें थोड़ी तो सूक्ष्मता है परंतु सूक्ष्मता को कहीं साधक को साधना में समझना चाहिए तो वो ही कह रहे हैं कि पीते अंध सखी कि जन अपी जन ये अन्य सखी है नहीं। नहीं। में, लंता वि तो कभी, कभी कई श्याम सुंदर से मिलने के लिए और रास में श्याम सुंदर से मिलकर के वे यदि श्याम सुंदर के सुख कांत से नहीं, नहीं सुधार, सुधार कई माधुर्य देखकर उन्होंने जो माधुर्य पान किया उस माधुर्य का पान करके उसने माधुर्य का वर्णन कर रही है क्योंकि साधकों में तो बहुत सी साधक ऐसे हैं जो कि श्री कृष्ण का कांता रूप में भी आराधना कर रहे हैं श्री बीराराई जी जैसे बहुत सारे साधक हो सकते हैं जो अनुवत्ति के बिना यदि आनुवत्ति के बिना उनको कृष्ण मिलेगा नहीं वो तो अनिवार्य है परंतु मानो अनुगत को उन्होंने पीछे कर दिया और स्वयं भाव भाव से मैं की प्रिया हूं। इस भाव से मैं इस ये चल रही है, ऐसा के क्षेत्र में जो परंपरागत उपासना वाले नहीं हैं, ऐसे लोग बड़े कहीं भ्रम भी बा है उस भ्रम में बड़ा गड़बड़ है कि हम तो कृषि की प्रिया है निज प्रिया बन करके श्याम सुंदर की यदि कोई आराधना करने का प्रयास करे तो उनके विषय में प्रयास किया जा रहा है और बिल्कुल अपना विज़न बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए क्लियर हो जाना चाहिए कि श्याम सुंदर के, के साथ में निज प्रिया श्याम सुंदर की साक्षात अलग से प्रिया बन करके राधाने से कोई संपर्क नहीं हम तो साक्षात श्री कृष्ण की प्यारी है इस भारत से जब कोई आराधना करने लगे और श्याम सुंदर के उदारता के द्वारा जब जदयो संभव नहीं है परंतु कहीं ना कहीं परोक्ष या रूप परोक्षिय। में श्री राधा रानी का को उन्होंने ग्रहण किया होगा फिर राधारानी को तो दिखा दिया स्वयं नायिका बनकर के कोई श्याम सुंदर से प्रीति करने लग गई तो ऐसी जो नायिकाए उनके विषय में यहाँ पर कहा जा रहा है कि अन्य सखी जन जो है उन्होंने कांत से रूपांत कांत का रूपांत पान किया इसलिए गया क्योंकि पहले शुरू शुरू में उन्होंने कहीं राधा अमृत्य भी ग्रहण किया होगा इसलिए किशोरी जी की कुछ भजन करने से श्री की प्राप्ति हो गई यदि राधा अमृत्य नहीं है तब तो कभी भी प्राप्त किया ही नहीं जा सकता राधिका के साथ में माधुरी की श्री कृष्ण के माधुरी का आस्वादन अनु के के तो नहीं सकता कांत का रूप पी लिया से और उस प्रेम रस का माधुर्योक्ति के द्वारा वे गायन कर रही हैं। उस रस का शांत रूप ऐसा था मैंने ऐसा अनुभव किया मैंने ऐसा अनुभव अपने अनुभव को तो, यदि कोई फूहर सकी, अन्य सकी, कर रही है, तो सखी यदि ठीक है वे अपनी बुद्धि को कर रही है, वे वे धन्य होंगी, कि प्रसन्न हो जाए, मम तो तय पांच इवाज करता हूं मेरी दृष्टि में तो उनका स्वातम स्नेह ऐसी नायिका अभिमान रखने वाली स्त्रियों का नायिका अभिमान से कृष्ण की आराधना करने वाली जो साधक है उन साधकों का स्नेह रसोजितम उनमें स्नेह रस है ही नहीं तत्वतः वे काम के कारण ही कृष्ण की आराधना कर हैं है रसोजित उनको वास्तविक रस की प्राप्ति नहीं हो सकती है वे अपने काम को पूरा करते हुए विराजमान हो रही हैं, और वे तो एक तरह से श्री उपजा जी से भी गई बीती है कि श्याम सुंदर से मुझे सुख मिल जाए युवक कितना सुंदर है ऐसे युवक से मुझे मिलन प्राप्त हो जाए इस तरह से स्वार्थ में आकर के वे श्री श्यामचंद्र का आस्वादन कर रहे हैं तो स्वातम स्नेसोजित श्री राधिका कृपा की उनमें कहीं प्राप्ति है नहीं श्री राधिका के साथ में मिलकर के को जिस रस की पराकाष्ठा की प्राप्ति होगी एपिटोम की क्लाइमेक्स की जो प्राप्ति होगी वो उनमें कहीं नहीं है जीवन में कितना सा प्रेम होगा कहा राधिका का प्रेम कोई नायिका भाव से कृष्ण के साथ में प्रेम करे तो कितना सा प्रेम होगा कृष्ण को को कोई बश करना चाहे तो स्वांत स्नेह रसोित रसोजित स्नेह रस से उनका प्रेम उज्जित है एक हवा आएगी काम की क्रोध की वासना की जरासी बाद आएगी सारा कृष्ण प्रेम धारा रह जाए में बच जाएगा वो भी। तो ऐसे जनों को श्री राधाराम जी कह रही है मैं कैसा समझती हूं जैसे बांग्रतम किसी ने उल्टी की है और उल्टी ही उसके शरीर में कपड़ों में सहने लगी है तो पैदा करेगी उल्टी बमन जो है वो बमन, बमन से जब कोई हो तो हो तो की बात तो होगी कृष्ण को सुख देना है कृष्ण को को सुख मिलेगा श्री राधान। राधानी राधानी कृष्ण से मिलाकर के सुख देना ये ही एकमात्र है साधु सावधान कोई दूसरा रस्ता नहीं है श्री शाम सुंदर को सुख देना है तो श्री शाम सुंदर केवल मात्र प्रिया जी के द्वारा ही सुख प्राप्त कर सकते हैं किसी दूसरे के द्वारा उनको सुख की प्राप्ति नहीं होगी प्रिया का यदि कोई अंश किसी अन्य युधेश्वरी में है तो श्याम उसके प्रति उन्मुख है प्रिया का अंश नहीं है तो दुनिया उनको चाहती रहे शाम उनके प्रति उन्मुख नहीं होंगे क्या देवांगना है के रूप को देख करके मोहित नहीं होती है क्या वर्णन किया गया कि कृष्ण कृष्ण जो है उनके उस वेणुनाथ करके उनके भी वस्त्र शिथिर हो जाते हैं बेबी पति की गोदी में मूर्छित होकर के तो गिर जाती है परंतु तो राज का अनुगति नहीं है तो चाय कितनी भी मोहित होती रहे ठंडपाल का कभी भी उनको मिलन प्राप्त नहीं होगा लक्ष्मी यदि राधे का अनुत्य ग्रहण नहीं करती है लक्ष्मी को कुछ नहीं मिला बेलबंद में जाकर के तपस्या करती रहे, करेगी तो कृष्ण प्राप्ति होगी राधा का अनुवृत्य ग्रहण नहीं है तो कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी तो यदि कोई राधिका अंग्रत ग्रहण न करके स्वयं अपने प्रेम के बल पर श्याम सुंदर को सुख देना चाहे तो उसका प्रेम कितना सा इससे सुंदर सुंदर को कितना सुख देगा शाम की बात पे ये है है कि जो मीठा मीठा खाने का भी है, और मीठा उसको मिल मिल मिल नहीं रहा है उसको उसको कहीं गुल की जाए जाए एक बताशा मिल जाए, तो उसको भी तोड़ करके खा देंगे स्वाद मिलेगा पर सुख नहीं मिलेगा उसको चाहिए रसमलाई उसको चाहिए रबड़ी तो जैसे रबड़ी खाने वाले को रसमलाई खाने वाले को गुड़ खा करके भी वो काम तो चलाएगा का त्याग तो नहीं करेगा ऐसे श्री श्री भाव से जो श्री की समाराधना कर रही हैं उन को भी कृपा प्रदान करते हैं उन मुनचरी उन उन श्रुतिचरी गोपियों को भी, वो भी रूप में स्वीकार तो करते हैं के, है। के प्रेम की कृपा का छीटा तो है तब उनको गोपी भाव की प्राप्ति हुई परन्तु उस गोपी भाव से भी वो सुख की प्राप्ति नहीं जो कि साक्षात श्री विश्व नंदिनी के, के महा रस में जो प्राप्ति है वो उस छींटे में उस गुण में प्राप्ति नहीं है राब जो जो है है है उसमें वो रस की प्राप्ति नहीं है, जो श्री प्रियाजी के के प्राप्त मिलन में इसलिए कोई भी साधक निज सुख से यदि शाम सुंदर से प्रीति करता है तो श्री किशोरी जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वह अपने बमन से अपना श्रृंगार मेकअप की ओर है अब कहा चंदन का चित्र हम कोई कपोल पर करें चंदन से कस्तूरी से केशर से, कहा तो कपोल के ऊपर कोई सुंदर कमल पत्तों की रचना करे और कहां <laughs> तो कैसा के द्वारा कैसा भुरा लगेगा तो यहाँ पर यही कह रहे हैं स्वातम स्नेह रसोजित उनका स्नेह तो रस्य उत है तो, तो रस्य है से से पमन से, जैसा आपका श्रृंगार मेकअप करके बैठी है तो वह तो घा को ही उत्पन्न करने वाला उनका रो शाम बंद ज्वाला जला लग करता ऐसी स्थिति में उनका हृदय रोष नहीं शिवप्रिया जी का हृदय ऐसी सखियों के से आनंदित नहीं हो ऐसे जन उनको देख कर के श्री किशोरी जो आनंदित नहीं होती है वे बल्कि रोष अमरश जो स्वयं नायिका भाव से मानोरा लगेगा किशोरी, किशोरी जी को किशोर सरकार का जो सिंहासन है उसमें कोई को बीच में खुद बैठ जाए दाल भात में मुंह सा प्रिया जी को दूर सरकार करके और खुद बीच में आकर के बैठे तो प्रिया जी में रोष आएगा ही अमर श्र माने क्रोध आएगा ही विषाद आएगा ही और इनकी अपनी उनकी विषम ज्वाला उसकी चटा से अलंकृत होकर के उनका हृदय है तो जैसे तो प्रेमी प्रेसी के बीच में कोई अग्नि की ज्वाला लाकर करके रख दे वह उनका कष्ट देने वाला हो जाएगी ऐसे ही यदि कोई सखी भी अंग सखी अपनी सखी वर्णन करेगी तो श्री प्रिया के प्रेम को बढ़ाने के लिए करेगी जबकि नायिका भाव से जो आराधना करने वाली है वह सखी श्री किशोर की रूप का नहीं कर रही शाम चंदर तो के सुख का शांत चंदे के रूप का वर्णन कर रही है और उससे अपने प्रेम की महिमा का गयन कर रही है कि मुझे ये हो रहा है मुझे ये हो रहा है तो ऐसे लोगों को भैया खूब से प्राम है जो कि स्वयं नायका भाव धारण करके श्री श्याम के के को का एक अंश भी उनकी कारण जो जासा चीटा आया उसको प्राप्त करके कह रहे हैं कि हम तो सबसे बड़े हैं हमारे सामने कोई भी ऐसा भी विचार कर रहे हैं ऐसे लोगों को दूर से प्रणाम है ऐसे लोगों का कभी संपर्क करना ऐसे लोग जो सिद्धांत जिन्होंने जनों का अंगत ग्रहण करके कभी सिद्धांत स्वीकार किया नहीं है जिन्होंने शिक्षा गुरु के पास में रह करके कभी शिक्षा प्राप्त नहीं की है और शिक्षा शिक्षा कर करने वाले अपने मन की इच्छा के अनुसार रूप सनातन की जो पद्धति है उसका त्याग करके मनमुखी आराधना करने वाले ऐसे जो जन हैं ऐसे बड़े बड़े जो भले कितना भी बड़ा चमल लगा करके बैठे हो उन सबको दंडोत है जो राधा अमृत ग्रहण करके श्री रूप सनातन की पद्धति के अनुसार आराधना करने वाले हैं उनका भी एकमात्र राष्ट्र ग्रहण करना सखियों के साथ में वार्तालाप करना नायिका को प्रिया को अच्छा लगता है बांत यदि किसी सखी में मनमुखी सेवा है तो फिर आप ऐसी जो सखी है उसके साथ में फिर कभी भी प्रिया को तो सुख की प्राप्ति नहीं होती है और उस सखी के द्वारा किए गए वर्णन पांत अलंकृत किसी नायिका की तरह से शुभुपा को उत्पन्न करने वाले होंगे रस को उपलब्ध करने वाले रस को करने वाले महीने जय जय गोविंद जय जय गोभा श्री राधा रमन हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि पिताई दौर रही को